संवेदनाओं के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में हिंदी दिवस पर प्रस्तुत है आचार्य संजीव सलील की कविता अपना हर पल है हिंदी में अपना हर पल है हिंदी में एक दिवस क्या खास मनाए बोले लिखें नित्य, नित्य अंग्रेजी जो वे, वे एक दिवस, दिवस जय गाएं निज भाषा को कहते पिछड़ी पर भाषा उन्नत बतलाते घर वाली ऐसी आख कर, कर देख पड़ोसन को ललचाते ऐसो की जमात में बोलो हम कैसे शामिल हो जाएं अपना हर पल है हिंदी में एक दिवस क्या खाक मनाएं हिंदी है दासों की बोली अंग्रेजी शासक की भाषा जिसकी ऐसी गलत सोच है उससे क्या पाले हम आशा इन जय चंदों की खातिर हिंदी सुत पृथ्वी राज बन जाए अपना हर पल है हिंदी में एक दिवस क्या खाक मनाएं? ध्वनि विज्ञान नियम हिंदी के शब्द शब्द में माने जाते कुछ लिख कुछ का कुछ पढ़ने की न हम हिंदी में पाते वैज्ञानिक लिपि उच्चारण भी शब्द अर्थ में साम्य बताए अपना हर पल है हिंदी में एक दिवस क्या खाक मनाएं अलंकार रस छंद बिंब, शब्द की बिंब अनूठे नहीं किसी भाषा में मिलते दावे कर ले चाहे झूठे देश विदेशों में हिंदी भाषी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं, अपना हर पल है हिंदी में एक दिवस क्या खाक मनाएं, अंतरिक्ष में संप्रेषण की भाषा हिंदी सबसे उत्तम सूक्ष्म और विस्तृत वर्णन में हिंदी है सर्वाधिक सक्षम हिंदी भावी जग वाणी है, है निज आत्मा में सलील बसाएं अपना, अपना हर पल है हिंदी में एक दिवस क्या खास मनाएं अपना हर पल है हिंदी में एक दिवस क्या खास मनाएं एक दिवस क्या खास मनाए अभी आप सुन रहे थे हिंदी दिवस पर आचार्य संजीव सलील की कविता अपना हर पल है हिंदी में वाचक स्वर भारती परिमल